हिरण्य कशिप ने गदा का प्रहार किया भयंकर भयंकरवाज के साथ स्तंभ फटा और अंदर से बोल ये बोलिए भगवान की जय। नरसे नारायण प्रकट हुए गड़गड़ गड़गड़ भयंकर शरीर शेर का नीचे वाला मनुष्य का नरसिंह है आश्चर्य हुआ जब देखा तो हिरण्यकशिपु सोचने लगा ना यम मृगो नापि नरो विचित्रम अहो किमें तंद्रु मृगेंद्र रूपम न ये नर है न ये पशु ये मृगेंद्र कौन है संध्या समय तक भगवान रमाते रहे असुर को दिन में नहीं मारा रात में नहीं मारा संध्या समय में मारा नर बनकर नहीं पशु बनकर नहीं नर सिंह बनकर घर में नहीं घर के बाहर नहीं दहरी पर बैठे धरती पर नहीं आसमान में नहीं अपनी गोदी में लिया अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं नाखून से उसके पेट को फाड़ दिया और नख गले भी नहीं है और सुखे भी नहीं एकदम गिले ही होते तो काट ही नहीं सकते थे सजीव भी नहीं है निर्जीव भी नहीं है सजीव होता काट नहीं सकते तो बिल्कुल निर्जीव होता तो बढ़ता क्यों उन्हीं नाखून से उसके पेट को फाड़ के रख दिया भगवान ने हिरण्य कशिप का उद्धार किया ब्रह्मादि देव भगवान की स्तुति करने लगे भगवान शांत नहीं हो रहे हैं तब प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्कता नत वच सावाह नाराधि कुरगुणुना बिप्रु कि सरिग्र जाते मेधनाजनूतुतौज तेज प्रभाबलपौरुषु हे प्रभु आपको प्रसन्न करने में ये कुछ कामयाब नहीं तेज बल पौरुष बुद्धि किसी से आप प्रसन्न नहीं होते आप प्रसन्न होते हैं भक्ति से तो भक्ति के चलते आप गजेंद्र पर भी प्रसन्न हो गए भक्त्यातुतोष तो भगवान गजयूथ पाया तो मैं असुरख लोत्पन्न मैं आपकी क्या स्तुति करूं ब्रह्मादि देव आपकी स्तुति करके आपको शांत नहीं कर पाए हे नाथ कृपा करो प्रहलाद जिस स्तुति करते रहे भगवान का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ और बहुत गर्मी के बाद हल्की बूंदा बांदी शुरू होती है भगवान नरसिंह की आंखों से भी आंसू की वर्षा शुरू हुई असुर के शव को फेंका प्रहलाद को गोद में लिया नरसी भगवान प्रहलाद को अपनी जिहवा से चाटने लगे गाय अपने बछड़े को कैसे प्रेम करती है चाटकर भगवान का ऊपर का शरीर शेर का है तो शेर भी कैसे प्रेम करेगा अपने बच्चे को जिहवा से चाटकर तो भगवान गोद में बैठे हुए प्रहलाद को चाट रहे हैं अपनी जीभ से अब कैसा दृश्य होगा देखो भगवान की आंखों में आंसू कि बेटा कोमल है तेरे बाप ने तेरे ऊपर बहुत त्रास बहुत अत्याचार किया भगवान ने कहा तेरी सहायता में आने में मेरे से विलंब हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दे अब स्वयं भगवान जिसको सोरी बोले कैसी है प्रहलाद की भक्ति मांग ले मैं तुझे क्या दू तो प्रहलाद ने कहा कुछ नहीं चाहिए बोले नहीं मांग प्रहलाद ने कहा आपसे कुछ मांगने के लिए आपकी भक्ति करें वो भक्त थोड़ी है वो तो बनिया सवाई वणिक तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं तुझे तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन मैं कुछ देना चाहता हूं मेरे लिए कुछ मांग ले तो प्रहलाद ने मांगा ठीक है प्रभु आप देकर प्रसन्न होंगे तो ठीक है दीजिए मैं यही मांगता हूं आपसे जो मैं कभी किसी से कुछ भी न मांगू बस तो यही वरदान दीजिए। प्रहलाद की भी रह गई और भगवान की भी रह गई निष्काम भक्त को कुछ भी नहीं चाहिए। कहा कि यह तो तेरी बड़ाई है तू तो बड़ा चतुर है लेकिन फिर भी कुछ मांग ले तो बोले अच्छा तो मेरे बाप के ऊपर जो क्रोध था वो छोड़ दीजिए प्लीज़ गुस्सा मत करो मेरे पिता पर उनसे गलती हो गई वो <laughs> उन्हें ये तू क्या मांग रहा है मैं तुझे कह रहा हूं कुछ मांग ले अच्छा तो मेरे पिताजी का उद्धार करता दो उसकी सदगति प्यारे तेरा जैसा भगवत भक्त जिस वंश में पैदा हुआ उस बाप की सदगति तो अपने आप हो जाती और सुन, तेरे जासा भगवत भक्त अब तेरे वंश में जो भी पैदा होंगे मैं किसी को नहीं मारूंगा यदि ऐसा हुआ तो दंड अवश्य दूंगा लेकिन अभी मारूंगा नहीं और इसीलिए आगे चल करके बाणासुर को श्री कृष्ण ने मारा नहीं हजार हाथ वाला बाणासुर था उसके चार हाथ रखकर बाकी हाथ काट दिए लेकिन बाणासुर को मारा नहीं क्योंकि प्रहलाद के वंश में हुआ आगे और पीछे वाले कई पीढ़ियों को तार देता है भक्त भगवान नरसिंह नारायण ने नृसिंह भगवान ने कृपा पांच अध्याय में देवर्षि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म पंचाध्यायी सुनाया है चार वर्ण और चार आश्रम का धर्म समझाया है अष्टमस्क की मनवंतर लीला प्रत्येक मनवंतर के अधिपति मनु अलग अलग होते हैं प्रत्येक मनवंतर में इंद्र अलग अलग होते हैं प्रत्येक मनवंतर के सप्तऋषि अलग अलग होते हैं प्रत्येक मनवंतर के देव अलग अलग हैं और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार भी होता है उन अवतारों की कथा अष्टमस्क में मनवंतर लीला में भगवान का नरनारायण अवतार हुआ प्रथम मनवंतर में चौथा मनवंतर जब हुआ तो उसमें भगवान का हरि अवतार हुआ जिन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाया पांच बार अइवत मनवंतर छठा चाक्षुष मनवंतर उसमें भगवान का अजीत अवतार हुआ उन्होंने देवों और दानवों को एकत्र करके समुद्र बंधन कराया अमृत की आशा थी निकला कालकुट विष सब गए भगवान भोलेनाथ के पास पर शंकर जी ने उस विष को धारण किया अपने कंठ में नीलकंठ हुए देव दानव समुद्र मंथन करने लगे कामधेनु गाय निकली ऋषियों को दान में दिया फिर एक के बाद एक रत्न निकलने लगे देव और दानव आपस में बांटने लगे लक्ष्मी जी प्रकट भई भगवान नारायण को बरी और फिर हाथ में अमृत कुंभ लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत तो को लेकर देवों और दानवों में छीना जपटी होने लगी तब भगवान ने मोहिनी रूप बनाया दैत्यों को छलकर देवों को अमृत पिलाया अंतर ध्यान हो गए फिर तो देव और दैत्यों में जंग छिड़ गई अमृत पीकर अमर बने देवों ने दैत्यों को खत्म कर दिया दैत्य राज को भी मार गिराया लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उन्होंने दैत्यराज बलि को पुनर्जीवित कर दिया यज्ञ कराया, यज्ञ के द्वारा दिव्य रथ और अस्त्र शस्त्र बलि को प्राप्त हुए और शुक्र की कृपा से बलवान बलि युद्ध में आया और गुरु कृपा से उसने फिर से विजय प्राप्त कर लिया अब देव दर दर भटकने लगे देखो गुरु कृपा क्या करती तब देवताओं की माता अदिति ने अपने पति कश्यप की आज्ञा लेकर 12 दिवस का पयोव्रत किया यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष में होता है 12 दिन माताएं केवल दूध पर रहती हैं और कुछ नहीं खाना और कुछ नहीं पीना केवल दूध पे पयोव्रत किया पयह यानी दूध और उसके प्रभाव से देखो दीति माता तो अदिति माता तो सज्जन है तो केवल 12 दिन में भगवान प्रसन्न हो गए और दीति गड़बड़ है कुछ तो एक वर्ष पर्यंत उसने व्रत करना पड़ा और फिर भी संयम में गड़बड़ हुई तो अंत में व्रत टूटा ही टूटा लेकिन फिर भी उसके उधर से देव प्रकट हो गए यह हुआ लेकिन भगवान नहीं मिले अब अदिति से तो भगवान प्रकट हो रहे कौन से भगवान वामन भगवान तो इस व्रत के प्रभाव से स्वयं भगवान प्रकट हो गए अदिति माता के पास और फिर वामन बनकर के भगवान देवताओं का कार्य करने अदिति माता को प्रसन्न करने राजा बलि के यज्ञ में गए बलि राजा नर्मदा जी के तट पर भ्रगुकच्छ में सौ अश्वेध यज्ञ का संकल्प ले करके बैठे हैं निन्यानवे यज्ञ परिपूर्ण हुए हुए हैं सवा यज्ञ चल रहा था और भगवान वामन बनकर के बलि राजा के यज्ञ में गए बली राजा ने स्वागत पूजन किया एक श्लोक है भागवत का तो नहीं है लेकिन उस श्लोक में बली और वामन का संवाद बहुत सुंदर शब्दों में बताया स्वस्ति स्वागत अमर्हम वद विभो किता मम विक्रम त्रयिदम दत्तम गृहीत हरियम पात्र परम् एवं स बलिनार्चित मुख मुखे पाया इसका अर्थ समझो मजा आएगा स्वस्ति वामन भगवान आए और आते ही बलि को आशीर्वाद दिए स्वस्ति स्वस्तिरस्तु कुशलमस्तु ब्राह्मण आता है तो ब्राह्मण को तो हम बाद में देते हैं ब्राह्मण तो आते ही हमको देता है क्या आशीर्वाद स्वस्थिरस्तु कुशलम अस्तु तो बलीराजा बोले स्वागत हम हे ब्रह्मचारी जी आपका स्वागत पधारिए ब्रह्मचारी वामन बोले अर्थ्य हम कुछ प्रयोजन से आए कुछ मांगने आए कुछ काम से आए हम्म बलि ने कहा वध भी भो किंदम महाराज क्या दूं? वाम जी बोले मे दिनी मे दिनी पृथ्वी अच्छा कामात्रा कितनी वामन बोले मम विक्रम त्रयम मेरे पग से नाप कर तीन पग ओ दत्तम ठीक है महाराज आपके छोटे छोटे पांव आप छोटे से नाटे से पर आपके छोटे छोटे पांव तीन पग बस दत्तम मैंने दिया गृहितम मया वामन जी बोले तो मैंने लिया एमओयू साइन हो गया अब शुक्राचार्य बलि राजा के गुरु उन्होंने देखा कि अरे ये कोई ब्रह्मचारी या कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं दिखता देखो तो क्या इसका ललाट तेज मार रहा है मानो साक्षात सूर्य नारायण उतर आए हो ये कौन है ये ब्रह्मचारी कौन है शुक्राचार्य ध्यान लगाकर देखे पता चल गया हजार हाथ वाला दो हाथ वाला बनकर आया है दुनिया का दाता भिखारी बनकर आया है बलि को लूटने तो शुक्राचार्य तुरंत चिल्लाए मा देही उष्णा आह बलि, मत देना किम बलि ने कहा क्या ना दूं, क्यों हरियम हरि ही हर अती ये कोई साधारण नहीं है ये साक्षात हरि है हरि क्यों बोला हरि कहते हैं जो हरे उसको यानी ये हरने आया है सब कुछ ले जाएगा बलि राजा बोले सच बोले हां मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती वो भले ही छलिया रूप बदल कर आया हो ये वामन बनकर के आया हो लेकिन मैं जानता हूं यह विराट राजा प्रसन्न होकर के बोले तो फिर पात्रम की मस्मात् परम यदि साक्षात श्री हरि आए हैं तो फिर इनसे बढ़कर के दान देने के लिए सुपात्र और कौन मिलेगा गुरु जी आप ही ने समझाया है कि दान सुपात्र को देना चाहिए तो इनसे बढ़कर और सुपात्र दुनिया में कौन हो सकता है एवं स बलिर्चितो मुख मुखे पायात सनो वामन इस प्रकार से बलि राजा के द्वारा यज्ञ में पूजे गए भगवान वामन हमारी रक्षा करें हमको बचावे किससे बचावे बोले मागने से बचावे जो मागने गया वो मागने से बचावे भैया वो तो मागने गया था वामन बनकर लेते समय मांगते समय तो वामन था लेते समय विराट हो गया लेकिन हम यदि विराट हैं किंतु किसी के पास मांगेंगे तो वामन हो जाएंगे मांगने से ही मान घटता है सबते गुरो मागनो तीन पग पृथ्वी मागी भगवान ने दो पग में बलि का सब कुछ ले लिया तीसरे पग में बलि को ले लिया सब कुछ लेकर इंद्र को दिया ये सब चर्चा हम कर चुके हैं यह सब कथा सुनाया है यह सातवें वस्वत मनवंतर की बात है जो अभी चल रहा है इसमें वामन भगवान आए आठवा मनवंतर आएगा सावर्णी मनवंतर सूर्य का बेटा सावरणी वो आठवां मनु बनने वाला है तब भगवान बलि को इंद्र बनाएंगे इसलिए बलि को जिंदा रखा है बलि को चिरंजीव बनाया है बलि की रक्षा भगवान करते हैं तो कितने चिरंजीव है अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृप परशुरामश सप्तर ये सातों चिरंजीवी है अश्वत्थामा भी है बलि भी अन्य मनवंतरों की कथा सुनाया अंत में मत्स्यावतार चरित्र सुनाया जिन्होंने सत्यव्रत मनु की सप्तर्षियों और औषधियों समेत प्रलय काल के समुद्र में रक्षा करी नवमस्क ईशानु कथा ईश्वर का अनुसरण करने वालों की कथा ईशानु कथा ईश्वर का अनुसरण कौन करता है भक्त इन भक्तों की कथा है सूर्य और चंद्र वंश में जो भक्त हुए उन सब की कथा है नवमस्क मनु महाराज के वंश की कथा सुनाया है श्री सुखदेव जी ने संक्षेप में श्राद्धदेव मनु के संज्ञा नाम की रानी में दशपुत्र हुए इक्ष्वाकु को नृग प्रसग्र शरियादी आदि उन दसों की कथा है नवमस्क में तो एक पुत्र है नभग नभग से अनजाने में गोहत्या हो गया था तो गुरु जी ने उसको शाप दे दिया जा तू तो राजाधिकार से वंचित हो जा वे वन में चले गए भगवान का भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो गए गो हत्या हो गई है करी नहीं है और उस गो घात के पाप से भी श्री हरि के भजन ने उनको बचा लिया एक पुत्र है शरियाती शरियाती की एक बेटी थी सुगन्या उस सुगन्या का विवाह हुआ था चवन मुनि के साथ चवन मुनि बूढ़े और अंधे थे और सुकन्या के पाति व्रत से प्रसन्न हो करके देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने चवन मुनि के लिए एक प्राश बनाया ऐसा बनाया कि यौवन और आंख दोनों चवन मुनि को मिल गया बदले में चवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग का अधिकार दिलवाया और ऐसी सुकन्या के चलते उसके पिता का भी उद्धार हुआ इसलिए बेटा होता है तभी लोग आनंद मनाते हैं मिठाई बांटते हैं वो बेटी के समय में नहीं तो ये तो गलत बात है भाई बेटा बेटी में भेद नहीं करना चाहिए देखो बेटा पुत्र सुपुत्र होता है तो केवल पिता के कुल को तारता है लेकिन जब पुत्री सुपुत्री होती है तो पिता के कुल को अपने पति के कुल को अपने ननिहाल को भी तारती है अब आप थोड़ा सा सोचो ना भैया शादी के मंडप में कन्या यदि बहुत अच्छी है तो वो सुकन्या कही जाएगी लेकिन अच्छे वर को कोई सुवर कहेगा क्या अच्छी कन्या सुकन्या जरूर कहलाएगी लेकिन अच्छा वर सुवर नहीं कहलाता तो ऐसी सुकन्या के चलते उसके पिता शरियाती का भी उद्धार हुआ एक है नभग मनु महाराज के पुत्र उनके हुए नाभाग नाभाग पितुभ भक्त हैं और उनके घर में भगवान के भक्त अंबरीश जी का जन्म हुआ देखो भगवान का सुदर्शन चक्र अंबरीश की रक्षा कर रहा था एक दिन दुर्वासा बिगड़े ना अम्बरीश पर तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे भागा दूर्वासा जी ऐसे भागे ऐसे भागे भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु बचाओ बोले मैं नहीं बचा सकता अरे सुदर्शन चक्र आपका है आप क्यों इनकार कर रहे हो बचाने से बोले ऋषिवर सुदर्शन चक्र मेरा है ये ठीक है लेकिन इस वक्त मैंने अम्बरीश की सेवा में लगा रखा है तो बोले बचना हो तो अम्बरीश के पास जाओ जिसका अपराध किया उसी के पास जाकर के क्षमा मांगने दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो अमरीश ने चरण पकड़ लिए दुर्वासा ऋषि के तो देखो इस कथा में बड़ी प्यारी कथा है इस कथा में भगवान ने अपनी भक्ताधीनता का दर्शन कराया है कि लोग मुझे सर्वतंत्र स्वतंत्र मानते हैं लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूं मैं अपने भक्तों के आधीन हूं अहम भक्त पराधीन य स्वतंत्र इव द्विज साधु भीर क्रस्त भक्त भक्त जनप्रिय मनु महाराज के पुत्र हैं इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वंश आगे चला खटवांग हुए इस वंश में आगे चलकर रघु राजा हुए रघु के नाम से यह वंश फिर रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा आगे चलकर के महाराज अज हुए अज के दशरथ हुए दशरथ के घर साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का प्रागट्य हुआ बोलिए श्री रामचंद्र भगवान भय प्रगट कृपाला दयाला कौशल्या he ta ram ra जे राम जे जे राम राम राम राम राम जय जय जय जय जय जय श्री रामचंद्र भगवान श्रीलखनला लक्ष्मी श्री भरत जय श्री, श्री शत्रुघ्न लालक्म्मी गुरवे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनम पद्मिया पाणिस्पर्शाक्षमाजुतपथजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम हरीजाभ्या वैरूप्याुर्पण्यारहारोभ्रू विजृंबिर्बद्धसे तो खलदवदन कोसले्रोवता